गीता, शांकर भाष्य अध्याय नौ न केवलम केवल मद्भक्ता अनावृत्तिलक्षण अनंतफलम सुखाराधन च अहम कथम मेरे भक्तों को केवल रूप अनंत फल मिलता है इतना ही नहीं किंतु मेरी आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है कैसे शो कहते हैं पत्रम पुष्पम पत्र पुष्प फल यो मे भक्त प्रयक्षति तदहम भक्त प्रतनामी प्रयतात्मन पत्र पुष्प फल तोय उदक प्रति पत्रादि पत्रद उपहृत भक्तिपूर्वक प्रापितम भक्तिया उपहृतम असनामी गृहणा प्रयतात्मन शुद्ध बुद्धे जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल और जल आदि कुछ भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है उस प्रयतात्मा शुद्ध बुद्धि भक्त के द्वारा भक्तिपूर्वक अर्पण किए हुए वे पत्र पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ अर्था ग्रहण करता हूँ एवं अतः क्योंकि यह बात है इसलिए योषि यदसनासी यजुहोषि ददासीपस्यसि कौम तेय तत्कोश् मदर्पण यदस्नासी युहसी हवन निर्वर्तयसी इस्मार्तम वा यद् वासी प्रेक्षसी ब्राह्मणादिभ्यो हिण्यान्नाजादी यपस्सी तपच्चरसी कौंतेय तत्कुस्व मदर्पण मत्समर्पणम हे कुंती पुत्र तू जो कुछ भी स्वतः प्राप्त कर्म करता है जो खाता जो कुछ श्रोत्यास्मृत हवन करता है जो कुछ सुवर्ण अन्न वस्तु ब्राह्मणादि सत पात्रों को दान देता है और जो कुछ तप का आचरण करता है वह सब मेरे समर्पण कर एवं कुरत तो यदती तत्णुँ ऐसा करने से तुझे जो लाभ होगा वह सुन शुभासुभलैर एवं मोक्षसे कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मापेश शुभाशुफल एवं शुभाशुभे इष्टानीष्टे यहाँ ते शुभाशुभ कर्मा तुभाशुभल शुब कर्मबंधन कर्मा बध्ना तैयक कर्मबंधन एवं समर्पण कुर्वन् मोक्षसे सह सन्यास योगो नाम सन्यासह च संयासौ तया कर्मत्वाद् मसपर्म इति तेन सन्यास संसगन युक्त आत्मा जस्य तो सन्यास योग अंतकण यसयुक्ता सन्वुक्त कर्मबंधन जीवन शरीरे चररे मैश्यसी आगमिष्यसी हर प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करके तो शुभाशु फल युक्त कर्म बंधन से अर्थात अच्छा और बुरा जिसका फल है ऐसे कर्मरूप बंधन से छूट जाएगा तथा इस प्रकार तू सन्यास योग युक्तात्मा होकर मेरे समर्पण करके कर्म किए जाने के कारण जो सन्यास है और कर्मरूप होने के कारण जो योग है उस सन्यास रूप योग से जिसका अंतकरण युक्त है उसका नाम संन्यास योग युक्तात्मा है ऐसा होकर तो इस जीवितावस्था में ही कर्म बंधन से मुक्त होकर इस शरीर का नाश होने पर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा अर्थात में ही विलीन हो जाएगा राग रागद्वेशन तरी भगवान यृृहनाती न इतरानि तद नाम यदि कहो कि तब तो भगवान द्वेष से युक्त है क्योंकि वे भक्तों पर ही अनुग्रह करते हैं दूसरों पर नहीं करते तो यह कहना ठीक नहीं है समोहम सर्वूतेशु न मे द्वेश न प्रिय ये भजनती तो मं भक्तिया मयु चाप्य हम समल्य अहम सर्वूतेषु न मे द्वेश्य अस्या अग्निवद अहम् दूरस्था यहाँ अग्नि न अपनयति समीपम उपसर्पता अपनयति तथा अहम भक्ता अगृणी न इतरान मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ मेरा न तो कोई द्वेष्य है और न कोई प्रिय है मैं अग्नि के समान हूँ जैसे अग्नि अपने से दूर रहने वाले प्राणियों के शीत का निवारण नहीं करता पास आने वालों का ही करता है वैसे ही मैं भक्तों पर अनुग्रह किया करता हूँ दूसरों पर नहीं ये भजंती तो माम ईश्वरम भक्त्या मैते स्वभावत एवं न मम राग निमित्त मयि वर्तनतेशु ची अहम स्वभावत देव अवर्ते न इतरेसु न एतावता दे देशो ममा जो भक्त मुझ ईश्वर का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में स्वभाव से ही स्थित हैं कुछ मेरी आसक्ति के कारण नहीं और मैं भी स्वभाव से ही उनमें स्थित हूँ दूसरों में नहीं परंतु इतने ही से यह बात नहीं है कि मेरा उनमें दूसरों में द्वेष है शुणु मदभक् महात्म्यमें मेरी भक्ति की महिमा अभी चेदुराचारो भजते मन साधु सत्य सम्यो सी चेत सुषु दुराचार सुधा सुदुराचार अपि भजते मां अनन्यभाग अन भक्ति सन् साधु सम्यक वृत्त एवं स मंतव्यो ज्ञातव्य सम्यक यथावध व्यवसाय साधु निश्चय स यदि कोई सुदुराचारी अर्थात असय बुरे आचरण वाला मनुष्य भी अनन्य प्रेम से युक्त हुआ मुझ परमेश्वर को भसता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए अर्थात उसे यथार्थ आचरण करने वाला ही समझना चाहिए क्योंकि वह यथार्थ निश्चय युक्त हो चुका है उत्तम निश्चय वाला हो गया है उत्सृज्य च बाह्या दुराचार अंत सम्यकसा सामर्थ्या आंतरिक यथार्थ निश्चय की शक्ति से बाहरी दुराचरिता को छोड़कर क्षिप्रवती धर्मात्मा सत्वक्षातिम्छति प्रतिजाने कौंते न मे भक् प्रणश्यती क्षिप्रम शीघ्र धर्मात्मा धर्म चित्त एव शस्वत नृत्य शांतिम च उपशम निगछति प्राप्नती वह शीघ्र ही धर्मात्मा धार्मिक चित्त वाला बन जाता है और सदा रहने वाली नित्य शांति को पा लेता है तृण परमा कौंतेय प्रतिजानी निश्चिता प्रतिज्ञा कुरु न मे मम भक्तों मई समर्पितात्मा मद्भक्तों न प्रणश्यति हे कुपुत्र तू यथार्थ बात सुन तू यह निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात दृढ़ निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मा में अपना अंतकरण समर्पित कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता अर्थात उसका कभी पतन नहीं होता किंच व्यपाश्रित ये पिश्यु पापयोन शिव वैश्सा शुद्रास्ते परति मि माम, माम आश्रय्व गृही ये अपि स्यु भवु पापयोनय पाप योनि पाप यहाँ ते पाप इति पापजन्म स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रा ते अति गति पर गति प्रकृष्ठा गतिम क्योंकि हे पार्थ जो कोई पापयोनि वाले हैं अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है ऐसे प्राणी हैं वे कौन हैं तो कहते हैं वे स्त्री वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अन्यमसुखम लोकम् भजस्व किन ब्राह्मणा पुण्याण्यों भक्ता राजर्षय तथा राजानः चे इति राजस्यः फिर जो ब्राह्मण और राजर्षि भक्त हैं उनका तो कहना ही क्या है जो राजा भी हों और ऋषि भी हों वे राजर्षि कहलाते हैं यत एवं अतः अन्यम क्षणंगुर असुखम चुखवर्जित इमं लोक मनुष्यलोक प्राप्य पुरस्ार्थ साधन दुर्लभम मनुष्यम लब्ध्वा भजस्व सेवस्वमाम क्योंकि यह बात है इसलिए इस अनित्य क्षण और सुख रहित मनुष्यलोक को पाकर अर्थात परम पुरुषार्थ के साधन रूप दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मुझे ईश्वर का ही भजन कर नेरी ही सेवा कर कथम किस प्रकार भजन सेवा करे सो कहा जाता है मनमना मन्मनाभक्त मद्याजी ममस्कुर मेश्यसी युक्त मै मनोयस्य मयि मनमना भव तथा भव मद्भक्तौी मदजननशीलो नमस्कुर मे ईश्वर येष्यसी आगमश्यसि युक्त समाधाय चित एव आत्मा अहम ही भूताना आत्मा परा चति परंत्यसी अति पदेन संबंधः संबंध मत्परायण सनर्थ तो मन्मना मुझमेंि मनवाला हो मद्भक्त मेरा ही भक्त हो मद्याजी मेरा ही पूजन करने वाला हो और मुझे ही नमस्कार किया कर इस प्रकार चित्त को मुझ में लगा कर मेरे परायण शरीर शरण हुआ तो मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाएगा अभिप्राय यह कि मैं ही सब भूतों का आत्मा और परम गति परम स्थान हूँ ऐसा जो मैं आत्म स्वरूप हूँ उसी को तू प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार पहले के माम शब्द से आत्मानम शब्द का संबंध है ये श्री महाभारती शतसहस्रायां तहितायां वैयासिस्म पर्व श्रीमद्भगवद्दीतासुप्नसु ब्रह्म नाम नवमोध्याय